प्रश्नोत्तर दीप मारा ईश्वर तत्व जिज्ञासा भगवान ईश्वर अगर सर्व है तो बीच में जीव माया इत्यादि कहाँ से आ गए इनके रहते क्या ईश्वर सर्व हो सकता है समाधान दीपावली पर्व पर शक्कर के हाथी घोड़ा खच्चर आदि तमाम खिलौने बनाते हैं उनसे शक्कर का क्या बिगड़ रहा है अंतर इतना ही पड़ता है कि यदि कोई बच्चा दुकानदार से हाथी मांगे और वह खच्चर दे तो बच्चा नहीं लेगा क्योंकि उसकी दृष्टि आकृति में है शक्कर में नहीं पर दुकानदार की दृष्टि में तो चाहे एक किलो हाथी लो चाहे एक किलो खच्चर सब शक्कर ही है आकृतियों के या व्यवहार में भेद से शक्कर की सर्वरूपता में कोई अंतर नहीं आता इसी प्रकार अनंत सृष्टियाँ होने पर भी जीव माया सबके रहते हुए भी ईश्वर की सर्व रूपता में कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वास्तव में उससे भिन्न कुछ है ही नहीं जिज्ञासा परमात्मा सर्वत्र विद्यमान रहकर जीवों से सब कुछ करवाता है इसको कैसे समझें समाधान सर्वत्र रहकर कोई नियमन करे इसमें हमें तो कोई विरोध नहीं दिखता तार बल्ब पंखा सभी में विद्युत अनुचित है उसी से सब काम हो रहा है विद्युत से ही पंखा चल रहा है बल्ब प्रकाश दे रहा है मशीन पानी भर रही है टेप रिकॉर्डर बोल रहा है तो विद्युत का इनमें रहकर नियमन करने में क्या विरोध है यहाँ विद्युत का नियमन ढंडे से नहीं बल्कि सत्ता मात्र से है उसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता इसी प्रकार बेहदारण्य को उपनिषद में अंतरयामी का नियमन बताया गया वहां कहा यह पृथिव्याम तिषन पृथ्व्या अंतरो यम पृथ्वी न वेद यस पृथ्वी प्राशरीरम वह अंतर्यामी पृथ्वी के अंदर रहता है पृथ्वी उसका शरीर है परंतु पृथ्वी का अभिमानी देवता उसे नहीं जानता पृथ्वी में अभिमान करने वाला चेतन उसका अभिमानी देवता कहलाता है अंतर्यामी भी पृथ्वी में है परंतु उसमें अभिमान नहीं करता यह पृथ्वी अंतरो यमय यति सत आत्मा अंतर्याम्य मृतः उपनिषद वह अंतर्यामी पृथ्वी का भीतर से नियमन करता है और उसका नियमन सत्ता मात्र से है पर अंतर्यामी केवल पृथ्वी में ही नहीं अपितु सब शरीरों में व्याप्त है पर उनमें अभिमान नहीं करता शरीर में जो जीव है वह उसका अभिमानी होता है शरीर में सूक्ष्म शरीर को लेकर जीव जितना भी कार्य कर रहा है सबका नियमन सर्वत्र व्याप्त सामान्य चेतन से ही है परंतु उसका नियमन कोई डंडा लेकर नहीं है उसके अस्तित्व मात्र से है सबको सत्ता स्फूर्ति देना ही उसका नियमन है उसके बिना ना कोई क्रिया हो सकती है और ना कोई ज्ञान सर्वत्र रहकर करवाना इस प्रकार से युक्त युक्त ही है जिज्ञासा गीता में कहा गया है समोहम सर्वभूतेषु नमे देशोचि न प्रिय ये भजंती तो माम भक्त्या मयी तेतेशाप्य हम जब भगवान भक्तों के प्रति विशेष प्रेम रखते हैं तो फिर उनकी समता कैसे रहेगी समाधान हमेशा शब्दों का अर्थ प्रकरण के अनुसार लगाया जाता है जैसे संधो शब्द का एक अर्थ है नमक और एक अर्थ है घोड़ा यदि भोजन के समय कोई सैंधो मांगे और तुम घोड़ा ले आओ तो क्या उचित होगा इसी प्रकार यात्रा के लिए जाते समय कोई सेंधों मगाए और तुम नमक लाओ तो क्या होगा दूसरी बात जब तक आपको दो विरोधी बातें एक साथ समझ में नहीं आएगी तब तक आप वेदांत को नहीं समझ सकते जैसे आपका स्वरूप अकर्ता है परंतु सारी क्रियाएं आपसे ही हो रही हैं आपका शुद्ध स्वरूप जब कार्य संघात से मिलता है तब आप करता बनते हैं गीता में भगवान तीन प्रकार से मैं शब्द का प्रयोग करते हैं इसे ठीक से समझना चाहिए एक तो अधिष्ठान ब्रह्म रूप से प्रयोग करते हैं जिसका किसी से कोई संबंध नहीं है दूसरे ईश्वर रूप के लिए मैं का प्रयोग करते हैं और तीसरे अपने चतुर्भुज स्वरूप के लिए भी मैं शब्द का प्रयोग करते हैं समूह हम सर्वभूतेश इस श्लोक की प्रथम पंक्ति में तो अहम शब्द का अर्थ सभी प्राणियों में अधिष्ठान रूप से अनुस्यूत ब्रह्म तत्व ही है अधिष्ठान का न किसी से राग होता है और न किसी से द्वेष परदे पर चाहे देवता दिख रहा हो अथवा राक्षस पर्दे का दोनों से कोई संबंध नहीं है अपने इस जगत के अधिष्ठान रूप से भगवान ने कह दिया कि इनके लिए कोई द्वेष या प्रिय नहीं है जहाँ प्रकरण भक्ति का आता है वहाँ तो जो अनन्य भाव से ईश्वर का भजन करता है उसके लिए ही ईश्वर ने प्रतिज्ञा की है अनियाय ये जान प्युपाते योगक्षेम वहाम्यम ये तो सर्वा कर्मा मयि सन्स मत्परा अन्य नोगेन मैं तो उपाते तहम हम मृत्युसंसार सागराद संसार सागरात चुरात पार्श मय्या वेसित ईश्वर रूप से अपने अनन्य भक्ति की रक्षा वह क्यों नहीं करेगा परन्तु ईश्वर रूप में रक्षा करते हुए भी अपने वास्तविक रूप से अकर्ता और असंग ही रहता है गीता के अंत में भी भगवान ने कहा है यम परम गुह्य मद्भक्ति स्वभिधा भक्ति मयि पर मे वैसे संशय न चम मनुष्यसु कचिन्मे प्रियकृतम भविता नचमे तस्माद अन्य प्रीतरो भुवी यहाँ भी भगवान ने अपने भक्तों के प्रति गीता के कथन करने वाले को सबसे प्रिय कह दिया इसी प्रकार समोहम इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में भगवान ने अपने भक्त को प्रिय बता दिया है ये भजनती तुमाम भक्त्या मई ते ते सुचाप्य हम यहाँ समझना चाहिए कि ईश्वर रूप से जो भगवान का भजन करेगा वह उनका प्रिय होगा ही पर इसमें भी भगवान का पक्षपात नहीं है यह तो भक्ति का पक्षपात है इसलिए ईश्वर की समता और भक्त के प्रति प्रेम इन दोनों बातों में कोई विरोध नहीं है